अमृतवाली मूर्ति पूजा तीन सौ बाईस मकान बांधते समय चारों ओर मचान बनाना अनिवार्य होता है परंतु मकान का काम पूरा होते ही मचान की कोई जरूरत नहीं रह जाती इसी तरह साधक के लिए प्रथम अवस्था में मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है बाद में नहीं रह जाती तीन पहले बड़े अक्षर साफ साफ लिखने का अभ्यास हो जाए तो फिर छोटी सी घसीटी लिखावट आसानी से लिखी जा सकती है इसी प्रकार पहले मन को साकार में स्थित कर लेने के बाद सरलता से निराकार की धारणा हो सकती है 324 लक्ष्य वेदना सीखना हो तो पहले बड़ी वस्तुओं पर निशाना लगाना सीखा जाता है इसके बाद में छोटी वस्तुओं पर भी आसानी से निशाना लगाया जा सकता है इसी प्रकार पहले यदि साकार मूर्तियों पर मन स्थिर किया जाए तो फिर बाद में निराकार पर भी मन सरलता से स्थिर किया जा सकता है 325 जिस प्रकार मिट्टी का शरीफा या हाथी देखने पर सचमुच के शरीफा या हाथी की याद आती है उसी प्रकार ईश्वर की प्रतिमा देखने पर ईश्वर का ही स्मरण होता है तीन सौ छब्बीस श्री रामकृष्ण एक भक्त से तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कह रहे थे अगर मूर्ति मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की आवश्यकता है सब प्रकार की पूजाओं की व्यवस्था भगवान ने ही की है साधक के अधिकार के अनुसार भगवान ने भिन्न भिन्न अनुष्ठानों की व्यवस्था कर रखी है तीन जिस लड़के को जो भोजन रुचता है और बचता है माँ उसके लिए वही भोजन पकाती है यदि माँ के पांच बच्चे हों और घर में एक बड़ी मछली आए तो माँ उसमें से एक के लिए पुलाव बनाएगी एक के लिए रसेदार सब्जी बनाएगी तो एक को सूखी सब्जी बना देगी जिसकी पाचन शक्ति जैसी हो उसको उसी के अनुसार भोजन मिलता है इसी प्रकार विभिन्न साधकों के लिए विभिन्न प्रतीकों तथा अनुष्ठानों की व्यवस्था है तीन सौ अट्ठाइस शिष्य अच्छा मानो यह विश्वास हुआ कि ईश्वर साकार है पर पूजी जाने वाली जो मिट्टी की मूर्ति तो वह है नहीं श्री राम मिट्टी की मूर्ति क्यों कहते हो वह चिन्मयी प्रतिमा है तीन सौ उनतीस श्री रामकृष्ण ने एक बार केशव चंद्र सेन से जो कि उन दिनों मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे कहा था मूर्तियों को देखने पर तुम्हारे मन में भला मिट्टी पत्थर या लकड़ी की बात क्यों उठती है तुम इनमें सच्चिदानंदमय माँ का आविर्भाव क्यों नहीं अनुभव करते 330 यदि मूर्तियों के बारे में चिन्मय बोध रखकर पूजा की जाए तो उनकी पूजा करते हुए पूजक को ईश्वर दर्शन तक हो जाता है परंतु जो मिट्टी या पत्थर समझकर मूर्ति की पूजा करता है उसकी पूजा का कोई फल नहीं होता तीन यदि मूर्ति पूजा में कोई भूल भी हो तो क्या भगवान नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है वे उस पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होंगे तुम उनकी भक्ति करो उन पर प्रेम करो बस तीन जब किसी को ईश्वर के दर्शन होते हैं तो वह मूर्ति आदि सभी में चैतन्य का प्रकाश अनुभव करता है उसकी दृष्टि में मूर्ति मिट्टी की नहीं रहती वह तो चैतन्यमयी होती है